फ्लोरेंस नाइट एंगल एमाफिशल चलो यूरोप की एक लंबी यात्रा करते हैं मिसिस नाइटेंगल ने मिस्टर नाइट एंगल से कहा जैसा कि अन्य अमीर लोग करते हैं जब तक वे घर वापस पहुंचे तब तक उनके दो बच्चे हो चुके थे प्रत्येक का नाम उन्होंने उस शहर के नाम पर रखा जहां बच्चा पैदा हुआ था पार्थेनो और फ्लोरेंस नाइट एंगल परिवार डर्बी शहर के अपने घर में रहते थे वो एक बहुत बड़ा घर था लेकिन वो मिसेस नाइट एंगल के लिए इतना बड़ा नहीं था इसलिए उन्होंने हेम्पायर में भी एक बड़ा घर खरीदा फ्लोरेंस के पास खेलने के लिए सारे बहुत सारे खिलौने और पालतू पिता की बदौलत काफी पढ़ाई की आज हम किससे शुरू करें ग्रीक लैटिन जर्मन फ्रेंच इतिहास या दर्शन लैटिन फ्लोरेंस की माँ चिंतित थी कोई भी चतुर लड़कियों को पसंद नहीं करता है उन्होंने कहा पियानो बजाना कढ़ाई करना फूल व्यवस्थित सजाना यही फ्लोरेंस को सीखना चाहिए लेकिन फ्लोरेंस बड़ी होकर फूल सजाने से कहीं अधिक करना चाहती थी जब फ्लोरेंस 17 वर्ष की थी तब नाइट एंकर परिवार फिर से यूरोप चला गया उन्होंने कई अलग अलग देशों का दौरा किया और खूब मौज मस्ती की लेकिन फ्लोरेंस अंत में घूमने से ऊब गई वापस घर पहुँचने पर उसे खुशी हुई मैं बहुत पार्टियों में शामिल हुई उसने कहा अब मुझे गणित पढ़नी है लड़की गणित पढ़ेगी माता पिता को वो विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसलिए फ्लोरेंस ने कुछ ऐसा करने की सोची जो उसके माता पिता उसे करने देते वो गरीब और बीमार लोगों से मिलने गई। उसने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की मुझे बुखार कम करना होगा, लेकिन कैसे? फ्लोरेंस और अधिक जानना चाहती थी मुझे अब एक अस्पताल में काम करना चाहिए उसने कहा अस्पताल में काम की बात सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हुए उस समय के अस्पताल आज जैसे नहीं थे नर्सिंग उसकी माँ ने कहा वो तो बेहद शर्म की बात होगी इससे अच्छा तुम रसोई घर की नौकरानी बन जाओ लेकिन एक शख्स ने फ्लोरेंस का पक्ष लिया वो सिडनी हर्बर्ट थे और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नर्सिंग को तुम जैसे लोगों की जरूरत है उन्होंने कहा यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो इन पुस्तकों से शुरू करो फ्लोरेंस ने वो किताबें ली और उनका गुप्त रूप से अध्ययन किया फ्लोरेंस ने जितना अधिक पढ़ा उतना ही वो समझी कि उसे चीजों को बदलने की कितनी कोशिश करनी है एक ही गली में कितने मरीज पड़े थे सर्जन गंदे चाकू का उपयोग करते हैं गरीब लोग बदबूदार अस्पतालों में खचाखच भरे पड़े हैं कोई नर्स नहीं बनना चाहता नर्सें अक्सर गंदी बूढ़ी औरतें होती थी जो बहुत ज्यादा शराब पीती थी और मरीजों को लूटती थी कई नर्सें पढ़ लिख तक नहीं सकती थी उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था और उनके अधिकांश रोगियों की, की मृत्यु हो जाती थी जब फ्लोरेंस उन्तीस वर्ष की थी रिचर्ड मॉनकन मिलनेस नामक एक पत्रकार ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया मैं एक अच्छी नर्स और एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकती फ्लोरेंस ने उदास होकर कहा मुझे न कहना होगा हम तुम्हें विदेश भेजेंगे फ्लोरेंस की माने का फिर नर्स बनने की तमन्ना तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगी कैसर वर्थ इंस्टीट्यूट स्वयंसेवी नर्सें नर्सों का हमेशा स्वागत लेकिन माँ ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ असल में उसका उल्टा हुआ जब वो विदेश में थी तो फ्लोरेंस को सीखने की सही जगह मिली और वहां उसे रोकने वाला कोई न था अस्पताल में फ्लोरेंस हर सुबह पाँच बजे उठती थी और देर रात तक काम करती थी मैं दो घंटे में ड्रेसिंग बदल दूंगी एक नर्स का होना बहुत अच्छी बात है तीन महीने बाद जब वो घर आई तो उसे अपने ही घर में अभ्यास के लिए बहुत काम मिल गया जब फ्लोरेंस अपने बीमार परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही थी तब उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी फ्लोरेंस एक बड़ा अस्पताल चल... फ्लोरेंस से एक बड़ा अस्पताल चलाने को कहा गया हॉर्ले स्ट्रीट हम कैसे जियेंगे आशीर्वाद आशीर्वाद लेकर जाओ फ्लोरेंस ने जल्द ही अनुभव किया कि अस्पताल चलाने का मतलब था वहां उसे सब कुछ करना पड़ता था तभी हैजा नामक एक भयानक बीमारी फैली कुर्सी कवर जाम बनाना बेड पैन खरीदना सूफ को चखना चिमनी की सफाई बैंडेज रुई साबुन जल्द ही हजारों लोग बीमार हो गए फिर फ्लोरेंस हैजा पीड़ितों से भरे एक बड़े अस्पताल में चली गई परिवार को उसकी बहुत चिंता थी हैजा पकड़ना बहुत आसान था और उस बीमारी से कई लोगों की मौत हो चुकी थी लेकिन बीमारी ही एकमात्र खतरा नहीं था रूस और तुर्की के बीच युद्ध गया था। एक साल और फ्रांस भी तुर्की के स्कूटरी नामक स्थान पर ले जाया जाता था लेकिन वहां डॉक्टर की मदद के लिए एक भी नर्स नहीं थी सैनिक बेवजह बे मर रहे हैं मुझे कुछ करना चाहिए फ्लोरेंस ने सोचा फिर फ्लोरेंस ने सिडनी हर्बर्ट को लिखा प्रिय सिडनी मैं कैसे मदद कर सकती हूं फ्लोरेंस जैसे सिडनी हर्बर्ट ने फ्लोरेंस को लिखा था प्लीज फ्लो, फ्लोरेंस क्या तुम कुछ मदद कर सकती हो सिडनी प्लीज प्रिय फ्लोरेंस क्या तुम कुछ मदद कर सकती हो सिडनी सिडनी हर्बर्ट ने फ्लोरेंस को स्कूटरी में अस्पताल चलाने के लिए कहा जल्दी फ्लोरेंस और अड़तीस नर्से तुर्की के लिए रवाना हुई वे 4 नवंबर अठारह को स्कूटरी पहुंची फ्लोरेंस अब 34 साल की थी वहां का अस्पताल अंधेरा और गंदा था हर जगह घायल सैनिक पड़े थे और वे मर रहे थे साथ साथ और घायल सैनिक लगातार आ रहे थे वहां सब कुछ गंदा था साफ पानी नहीं था कोई दवा नहीं थी पट्टी तक नहीं थी साबुन और तौलिए भी नहीं थे अधिकांश सैनिकों की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ रही थी सबसे पहले सैनिकों को साफ सुथरा करके उन्हें अच्छी तरह से खिलाया जाना चाहिए फ्लोरेंस ने फिर वो उसकी नर्स से इस काम में लग गई फिर फ्लोरेंस ने एक घर किराये पर लिया वहां उसने सैनिकों की चादरें और कपड़े साफ करने के लिए धोबी घाट बनाया वो बहुत कम ही सो पाई उसे हर दिन नई समस्याओं को सुलझाना पड़ता था गोभी आई है लेकिन सभी सड़ी हैं। कुएं में एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा है रोटियां फिर से ठंडी है इससे भी बुरी बात यह थी कि कुछ डॉक्टर भी फ्लोरेंस को नहीं चाहते थे सेना के कुछ अधिकारी भी उसे नापसंद करते थे युद्धकाल में अस्पताल चलाना एक महिला के बस की बात नहीं है उन्होंने कहा हर एक वार्ड को नए पिंड की जरूरत है लेकिन फ्लोरेंस ने धमकाया और लोगों से काम करवाया फिर धीरे धीरे अस्पताल बेहतर होने लगा घायल सैनिक फ्लोरेंस से प्यार से बात करते थे घायल सैनिक फ्लोरेंस से प्यार करते थे उससे उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए जो संभव था वो सब उसने उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए जो संभव था वो सब कुछ किया उसने इंग्लैंड से किताबें और खेल और फ्रांस से शतरंज मंगवाया उसने उन सैनिकों के लिए पत्र भी लिखे जो खुद लिखना नहीं जानते थे वो हर शाम वो सैनिकों से गुड नाइट कहने के लिए हर एक वार्ड का चक्कर लगाती थी वो उन्हें बिगाड़ रही है सैनिकों ने उसे दिए वाली महिला यानी लेडी बुलाया। तभी फ्लोरेंस खुद बुरी रूप से बीमार पड़ गई बारह दिनों तक किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा रहेंगी या मरेंगी अब तक इंग्लैंड में लोग उसके बारे में और उसके बहादुरी के काम के बारे में काफी कुछ जान गए थे सभी लोग उसकी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब युद्ध समाप्त हुआ तो इंग्लैंड में उसके स्वागत के लिए बड़े समारोहों की एक महारानी विक्टोरिया ने फ्लोरेंस को स्कॉटलैंड में अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया उन्हें उपदेश मत देना याद रखना वो तुम्हारी महारानी है फ्लोरेंस ने रानी को स्कूटरी की भयावहता के बारे में बताया और अगर हमने चीजों को नहीं बदला तो वही दुर्दशा दोबारा होगी उसने कहा फिर फ्लोरेंस ने महारानी को अपने कुछ विचार बताए हम फ्लोरेंस के ज्ञान और अनुभव से काफी प्रभावित है रानी ने कहा वर्कहाउस बच्चों को कितनी बार ताजे फल मिलते हैं क्रिसमस पर एक आलू बुखारा फ्लोरेंस केवल सेना के अस्पताल को ही नहीं बदलना चाहती थी उसने उन वर्कहाउस का भी दौरा किया जहां सबसे गरीब लोग रहते थे और झुग्गी झोपड़ियों का चक्कर लगाती थी जहां घरों में एक साथ एक भीड़ रहती थी और बीमारियां तेजी से फैलती थी क्या गलत उसने यह पता लगाने की कोशिश की और फिर चीजों को बेहतर बनाने की तरीके खोजे उसने महत्वपूर्ण लोगों को यह बताया कि उन्हें क्या करने की जरूरत थी भले ही उनमें से ज्यादातर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया पर धीरे धीरे उसने अपने काम पूरे किए गरीब लोगों को जल्दी मरने से रोकने के तस् तरीके सिडनी हर्बर्ट फ्लोरेंस के बारे में चिंतित थे तुम बहुत ज्यादा काम कर रही हो उन्होंने कहा काफी नहीं सिडनी फ्लोरेंस ने कहा और अब मेरे पास भारत में स्थिति सुधारने के बारे में भी कुछ विचार है हालांकि भारत बहुत दूर था लेकिन उस समय वहां अंग्रेजों का शासन था वहां लाखों की संख्या में बीमारियों और भूख से लोग मर रहे थे फ्लोरेंस ने पूरे भारत में डॉक्टरों को पत्र लिखे उसने उनसे ढेर सवाल पूछे, ढेरों सवाल पूछे और उसे ढेर सारे जवाब भी मिले वो सारे उत्तर उसने भारत में समस्याओं पर अपनी एक रिपोर्ट में लिखे वो रिपोर्ट दो पेज लंबी थी नर्सिंग पर नोट्स वो क्या है और क्या नहीं है चालीस और साठ की उम्र के बीच फ्लोरेंस बहुत बीमार रही लेकिन बिस्तर में लेटे रहने के बावजूद उसने कभी भी काम करना बंद नहीं किया हालांकि उसकी बिल्लियां कभी कभी ऐसा करती थी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया और उसका नाम फ्लोरेंस के नाम पर रखा गया प्रशिक्षण प्रशिक्षण के दौरान छात्र अस्पताल में ही रहते थे वो नाइटेंगल नर्से जा रही हैं सेंट थॉमस अस्पताल एक साल में दस पाउंड पॉकेट मनी नर्सों के लिए नाइटेंगल ट्रेनिंग स्कूल फ्लोरेंस अपने छात्रों के प्रति बहुत दयालु थी वो उनके लिए चाय पार्टियां आयोजित करती थी और उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए पैसे भी देती थी जब फ्लोरेंस 80 साल की हुई तब उनकी आंखों की रोशनी इतनी खराब हो गई कि उन्हें काम करना बंद करना पड़ा उसी वर्ष महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई नए राजा एडवर्ड सप्तम ने फ्लोरेंस को एक विशेष सम्मान दिया जिसे ऑर्डर ऑफ मेरिट कहा जाता है यह पहली बार था जब वो सम्मान किसी महिला को दिया गया नब्बे वर्ष की आयु में फ्लोरेंस की मृत्यु हुई सब लोग चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में बहुत सम्मान के साथ फ्लोरेंस नाइटिंगल जन्म अठारह सौ मृत्यु १९१० लेकिन फ्लोरेंस ने लोगों से उस समारोह नहीं आयोजित करने के लिए कहा था आगे के तथ्य डॉक्टर ऑनर्स डॉक्टर बनने वाली पहली ब्रिटिश महिला को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका और स्विटरलैंड जाना पड़ा उस समय ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में केवल लड़के ही पढ़ सकते थे नाइटेंगल ट्रेनिंग स्कूल नाइटेंगल ट्रेनिंग स्कूल ने दिखाया कि नर्सिंग का काम विस्तरों और चादर बदलने और मरीजों को खिलाने से कहीं ज्यादा था पहली बार नर्सों ने यूनिफॉर्म पहनी और परीक्षाएं दी जगहें और गंध फ्लोरेंस के कुछ सुधार बहुत सरल थे जैसे अस्पताल की खिड़कियां खोलना कई लोग मानते थे कि ताजी हवा बीमारियां फैलाती थी इस... इसलिए खिड़कियां सर्दियों की शुरुआत में ही बंद कर दी जाती थी बहुत सारे अस्पतालों में कोई शौचालय नहीं था बिस्तरों के नीचे सिर्फ शौच के लिए बर्तन रखे होते थे वे अक्सर काफ़ी बहुत भरे होते थे फ्लोरेंस ने अपने अस्पतालों में मरीज के विस्तर अलग करने के लिए स्क्रीन लगाई इससे पहले अधिकांश ऑपरेशन अन्य सभी रोगियों के पूर्ण दृश्य में किए जाते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां फ्लोरेंस नाइटेंगल का जीवन काल अठारह फ्लोरेंस का, का जन्म 12 मई को फ्लोरेंस इटली में हुआ अठारह सौ विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी फ्लोरेंस यूरोप के दौरे पर गई अठारह सो जर्मनी में कैसरवर्थ में तीन महीने काम किया अठारह लंदन के हार्ले स्ट्रीट में अपना पहला अस्पताल चलाया अठारह क्रीमिया युद्ध शुरू हुआ नवंबर में फ्लोरेंस सेना के अस्पताल में काम करने के लिए तुर्की के स्कूटरी गई 1855 फ्लोरेंस खतरनाक रूप से बीमार पड़ी लेकिन ठीक हो गई अठारह युद्ध समाप्त हुआ फ्लोरेंस इंग्लैंड लौटी और महारानी विक्टोरिया से मिली अठारह लंदन में नर्सों के लिए नाइटिंगल ट्रेनिंग स्कूल खोला उन्नीस महारानी विक्टोरिया का निधन उन्नीस फ्लोरेंस ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित 1910 13 अगस्त को फ्लोरेंस की मृत्यु हुई